संक्षिप्त महाभारत आशमेधिक पर्व युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषय प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा तो अपनी महिमा का वर्णन जनमेजा ने पूछा ब्रह्म पूर्व काल में जब मेरे प्रमय महाराज युधिष्ठिर का अश्वेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया वैश्व जी ने कहा राजन अश्वेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज राज ने अवृत स्नान कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया भगवान वैष्णव धर्मो के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है ब्रह्म हत्यारा गो घाती माता की हत्या करने वाला गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला कृतज्ञ, शराबी वेद विक्रयी मित्र से विश्वास घात करने वाला किसी वीर को कपट पूर्वक मारने वाला गर्भ हत्यारा तप और दान का फल बेचने वाला अपने शरीर का विक्रय करने वाला मूर्ख पाप कर्म से जीविका चलाने वाला पापी सठ कपटी दंभी, दूसरों पर दोषारोपण करने वाला पारा आदि रसों को मारने वाला ब्राह्मण का वध करने वाला शुद्र की सेवा में रहने वाला चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण दूसरों की धरोहर हड़पने वाला स्त्री की हत्या करने वाला पर स्त्री लम्पट तथा और भी जितने पापी हैं, ये सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं उनका वर्णन कीजिए भक्त वत्सल मैं सच्चे भक्तिभाव से आपके चरणों की शरण में आया हूं यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी हूँ तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए मैं उनके संपूर्ण रहस्यों का यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ मैंने मनु वशिष्ठ, कश्यप गौतम पराशर मैत्रेय उमा महेश्वर ब्रह्मा कार्तिकेय भार्गव याज्ञवल्क मारकंडे भरद्वाज बृहस्पति विश्वामित्र जयमनी पुलस्त्य पुल अग्नि अगस्त्य मुदगल शांडिल्य सलभ आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, आप नारद कपूत, विदुर ऋगु अंगिरा सूर्य हारित, उदालक शुक्राचार्य वैशम तथा दूसरे दूसरे महात्माओं के बताए हुए धर्मों का श्रमण किया है परन्तु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे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 इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी धर्म ही जीव का पिता माता रक्षक भ्राता सखा और स्वामी है अर्थ काम भोग सुख उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है धर्म से ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है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 पांडुनंदन अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ सुनो तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूँगा तुम मेरे भक्त हो अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी में स्थित रहते हो तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त है ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास भुला लेता हूँ मेरे भक्तों का नाश नहीं होता वे निष्पाप होते हैं मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्ति का उदय होता है मेरा जो अत्यंत गोपनीय कूटस्थ अचल और अविनाशी परम स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होना है होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता और जो मेरा अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ मैं ही देवताओं का आदि हूँ ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने सृष्टि की है मै ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ दुलोक को मेरा मस्तक समझो सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। गौ अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख है और वायु मेरी सास है आठ दिशाएं मेरी बाहें नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा स्थल है बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरा समझो। द्वीप, समुद्र और जंगलों से भरा हुआ यह भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है मेरे हजारों मस्तक हजारों मुख हजारों नेत्र हजारों भुजाएं, हजारों उधर हजारों उ और हजारों पैर है मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से दस अंगुल्वंद निर्म निष्कल निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ सुधा स्वधा और स्वाहा भी मैं ही हूँ मैं चारों आश्रमों का धर्म चार प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ चतुर्व्यूह चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ प्रणय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकणों के जल में शयन करता हूँ एक हजार युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महारणों में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है किन्तु तो मेरी माया से मोहित होने के कारण ये जीव मुझे नहीं जान पाते राजन कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित न हो अधिक कहने से क्या लाभ मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं इसलिए मुझे नहीं जान पाते इस प्रकार देवता असुर और मनुष्यों से ही समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझसे ही लय मुझमें ही लय होता है